पातंजल योग प्रदीप साधन पाद सूत्र इकतीस अपने दुर्बलता के कारण भयभीत होकर अत्याचारियों के अत्याचार सहन करना अपने धन संपत्ति को चोर डाकुओं से हरण करवाना अपने समक्ष अपने परिवार देश समाज अथवा धर्म को दुर्जनों द्वारा अपमानित देखना अहिंसा नहीं है बल्कि हिंसा का पोषण कायरता रूपी महापाप है इतना बदला देना और आवश्यक है कि छा, छात्र धर्मानुसार तेजस्वी वीर ही अहिंसा व्रत का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है दुर्बल दर्पों कायर नपुंसक हिंसकों की हिंसा बढ़ाने में भागी होता है उदाहरणार्थ डाकू संगठन और मृत्यु से निर्भयता इन दो शक्तियों को लेकर निकलते हैं जो पुरुष मृत्यु के भय से अपना धन और संपत्ति बिना मुकाबला किए हुए आसानी से दे देते हैं वे उनके दूसरे स्थानों में डाका डालने और लूटने के उत्साह और हिम्मत को बढ़ाकर उनके इस प्रकार की हिंसा में पाप के भागीदार बनते हैं जो वीर पुरुष उनसे अधिक मृत्यु से अभय रूप आत्मबल और संगठन रूप दिव्य शक्ति रखते हैं और संगठित होकर निर्भयता के साथ उन डाकुओं का मुकाबला करते हैं वे अपने प्राणों को खोकर भी उन अत्याचारियों के दूसरे स्थानों में डाका डालने के उत्साह और हिम्मत को कम करते हैं वे उनकी हिंसा को घटाकर अहिंसा रूपी पुण्य के भागी बनते हैं यदि वे इस संग्राम में सफल होते हैं तो अपने धन और संपत्ति के ऐश्वर्य को भोगते हैं और यदि बलिदान होते हैं तो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं भारतवर्ष के छत्रियों में यह प्रथा थी कि जब वे अत्याचारी विधर्मी यवनों के मुकाबले में अपने धर्म और देश को बचाने की कोई आशा न देखते थे तो उनके छोटे बच्चे और स्त्रियां आग की चिता में भस्म हो जाती थीं और वे वीर छत्री हाथों में तलवारें लेकर एक एक सैकड़ों अत्याचारियों को तलवार के घाट उतार बलि हो जाते थे इस प्रकार धर्म और देश रक्षा के परम कर्तव्य को अपने अंत समय तक पूरा कर जाते थे पर इस वीरता के साथ साथ उनमें एक संकीर्णता और स्वार्थ का दुर्गुण भी था जो उन्होंने असंख्य गरीब और नीची जाति कहलाने वाले अपने भाइयों को उनके धार्मिक सामाजिक नागरिक राष्ट्रीय और आर्थिक अधिकारों से वंचित करके उनके अंदर से मनुष्यत्व के अभिमान के संस्कार तक को निकाल दिया था यह ही उनकी असफलता का कारण हुआ यदि वे इस स्वार्थ में संकीर्ण दृष्टि का परित्याग करके इन सब असंख्य भाइयों में अपनी जैसी सूरवीरता तथा धर्म प्रेम और देशभक्ति उत्पन्न करने का यत्न करते तो बहुत संभव है कि भारत का इतिहास आज के इतिहास से कुछ और ही विचित्र रूप में लिखने योग्य होता संसार में सारे राष्ट्रों की स्वतंत्रता का भी मूल उपाय यही हो सकता है कि पराधीन राष्ट्र के सारे व्यक्ति संगठित रूप में निर्भय होकर यह दृढ़ संकल्प कर ले कि यदि जीना है तो स्वतंत्र राष्ट्र के वायुमंडल में ही सास लेंगे अन्यथा स्वतंत्रता की वेदी पर बलि हो जाएंगे अहिंसा और सत्य के अवतार महात्मा गांधी जी ने जब एक गाय के बछड़े की अत्यंत रुग्णावस्था में सारे शरीर में कीड़े पड़ जाने और उसका कष्ट असहनीय हो जाने पर उसके बचने की कोई संभावना न देखी तब उनकी सत्य बुद्धि ने इसी को विवेकपूर्ण अहिंसा निश्चय किया कि उसको उस असहनीय कष्ट से बचाने के लिए किसी औषधि द्वारा शीघ्र उसके रुग्ण शरीर को पृथक कराने में सहायता की जाए पर यही कार्य यदि कोई चिकित्सक रोगी के चिकित्सा से तंग आकर अथवा उसका कोई संबंधी उसकी सेवा शुश्रूषा से बचने के लिए तमरूपी प्रमाद से करे तो वह घोर हिंसा में प्रवृत्त हो जाएगा एक राष्ट्र द्वारा अहिंसा महाभ्रत के पालन का सबसे बड़ा उदाहरण सम्राट अशोक के समय में मिलता है सर्वसाधारण के लिए अहिंसा रूप व्रत के पालन करने में सबसे सरल कसौटी यह है डू टू अदर एट यू वांट अदर डू टू यू अर्थात दूसरों के साथ व्यवहार करने में पहले यही भली प्रकार जांच लो कि यदि तुम इनके स्थान पर होते और वे तुम्हारे स्थान पर तो तुम उनसे किस प्रकार का व्यवहार कराना चाहते बस वैसा ही तुम उनके साथ व्यवहार करो यही सिद्धांत सत्य और अस्त्य आदि यमों में भी घट सकता है हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन प्राणी मात्र के लिए सुखदायी और कल्याणकारी हो कोई कार्य ऐसा न होने पाए जिससे किसी को किसी प्रकार का दुख पहुँचे हिंसा के संबंध में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसका जीवन कितना मनुष्य समाज के लिए उपयोगी अथवा हानिकारक है क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आत्मोन्नति की जा सकती है अर्थात खटमल जू मच्छर पिसू आदि हिंसक जंतुओं की अपेक्षा साधारण कीट पतंग आदि की हिंसा अधिक बड़ी है उनकी अपेक्षा साधारण जानवरों की साधारण जानवरों की जानवरों की अपेक्षा उपयोगी पशुओं की उपयोगी पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों की साधारण मनुष्यों की अपेक्षा उन उच्च कोटि के मनुष्यों की जिनका जीवन पवित्र और उत्कृष्ट है जिनसे देश समाज और प्राणी मात्र को अत्यंत लाभ पहुंच रहा हो